नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और अभी हम लोग जो है पिछली बार जो विषय लेकर बातें कर रहे थे पति पत्नी के व्यवहार में मधुरता लाने की बातें संस्कार परिवर्तन की बातें हमने शुरू की थी और पिछली बार हमने देखा संस्कार परिवर्तन की विधि एक जिसके लिए हम दूसरों के संस्कारों को मानते हैं ये था अब थोड़ा सा उसमें अपग्रेड करते हैं अपने आप को और वही पार्ट जो है संस्कार परिवर्तन विधि टू में हम लोग आते हैं और जिसमें तो यहाँ पर हम दूसरों के संस्कारों को बदलने का या परिवर्तन करने के लिए कार्य करेंगे तो आइए इस विषय को लेकर बातें करेंगे और पिछले एपिसोड में भी हमने बहुत अच्छी बातें की हैं जहाँ पर संस्कारों का टकराव या फिर जो हमारी सोच है उसमें कितना बदलाव करने की जरूरत है वो सारी बातें हम करते आ रहे हैं तो आइए आज संस्कार परिवर्तन की विधि टू की बातें हम लोग करेंगे राजेश जी से तो आप सभी की तरफ से राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आपका जी जी जी नमस्कार और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि संस्कार परिवर्तन की विधि वन हमने पूरा किया अभी टू में आ रहे हैं तो इसमें क्या बात हम लोग करने वाले हैं किस लिए हमें इस विषय पर वापस चर्चा करना है अभी तक हमने जो भी बात की है हमने कैसी विधि के बारे में चर्चा की है जिसमें हम दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने में मदद करते हैं लेकिन जो हमारी विधि है उसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव है जिसमें कि हम दूसरों की मदद करते हैं हेल्प करते हैं और बड़े प्यार से करते हैं खुशी से करते हैं जिसमें कि हम स्वयं को भी बदलते हैं ताकि हमको देख कर दूसरे बदलें और उनकी मदद भी करते हैं बड़े प्यार से बातचीत करते हैं उनसे हम गुस्सा नहीं करते उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाते उनके ऊपर रोब नहीं जमाते हैं और उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड के रूप में ऊपर जैसे गिफ्ट के रूप में ऊपर जैसे हम उनसे प्यार से बात करते हैं या उनको कोई काम दे देते हैं जिसके हम कहते हैं हम उनको उत्साहित करते हैं शब्दों के द्वारा या जैसे नॉर्मली दुनिया में किया जाता है कि किसी व्यक्ति से कोई काम कराना हो तो हम उसको गिफ्ट के रूप में कुछ चीज़ ला देते हैं उपहार देते हैं तो व्यक्ति जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देता है आदों में परिवर्तन ले आता है तो ये तो है पॉजिटिव वे जिसको हम कि एक अच्छा तरीका मानते हैं क्योंकि लॉन्ग रन में पूरी ज़िंदगी में अगर हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं पॉजिटिव वे से तो उसका जो अवचेतन मन होता है सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें वो जिंदगी के अच्छे पल छप जाते हैं और वो समझता है कि मेरी ज़िंदगी जो है सफल रही और उसके ऊपर उसके बाद भी उसके मन में जब वो क्षण याद आते हैं तो उसको खुशी होती है शांति मिलती है और उसकी सेहत भी ठीक रहती है लेकिन इसका एक उल्टा तरीका है एक उल्टी विधि है जिसको हम नेगेटिव वे कहते हैं हुँ, हुँ, क्योंकि व्यक्ति दो तरीके से सीखता है या तो आप उसको, उसको मोटिवेट करें उसको प्रोत्साहन दें या दूसरा ये है कि हम उसको मोटिवेट नहीं करते बल्कि गुस्सा यूज़ करते हैं या उसके ऊपर रोब को यूज़ करते हैं या आप नहीं कहेंगे कि कुर्सी का अगर मैं बड़ी कुर्सी पर बैठा हूँ तो मुझे किसी एम्प्लॉय से काम कराना है तो मैं उसको दबका मारूंगा गुस्सा करूंगा या अपनी कुर्सी का रोब दिखाऊंगा ना कि एक भाईचारे के तरीके से प्यार से बात करके करूंगा तो ये दूसरी विधि है जिसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजी में हम इसको बोलते हैं पनिशमेंट कि किसी व्यक्ति को पनिश करना उसको सजा देना तो दूसरा व्यक्ति उस सज़ा से बचने के लिए वो कार्य करता है जैसे मान लीजिए हम गुस्से के आम हमारे जैसे आम प्रैक्टिकल लाइफ में गुस्से को यूज़ किया जाता है तो दूसरा व्यक्ति इसलिए अपने आप में बदलाव लाता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे वो व्यक्ति के अपशब्दों को सहन करना पड़ेगा इसलिए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आता है आतों में परिवर्तन ले आता है लेकिन ये जो परिवर्तन होता है ये नेगेटिव होता है ये बुरा होता है क्यों नेगेटिव होता है क्यों बुरा होता है क्योंकि जब वो परिवर्तन ले आता है तो सामने वाले व्यक्ति ने अगर उसे कुछ बुरा बोला है तो वो शब्द उसके अवचेतन मन में सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं तो वो उसके ज़िंदगी के क्षण दुख वाले होते हैं अशांति वाले होते हैं उदासी वाले होते हैं और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर व्यक्तियों को बीमारियाँ होती हैं ख़ासकर वो बीमारियाँ जिनका कारण कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन नहीं है लेकिन वो बीमारियाँ जो कि हमारे मन में जो बुरे संकल्प हैं हमारी जो लाइफस्टाइल स्टाइल हम जिनको कहते हैं जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ कहते हैं उनका मुख्य कारण होता है तनाव चिंता दुख परेशानी तो अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को उस तनाव में आकर के चिंता में आकर के दुख में आकर के बदला है तो उसके मन में वो रह जाता है और आगे जैसे ही वो उसका जीवन आगे बढ़ता है चालीस पचास साल की उम्र आती है तो वो जब उसको नेगेटिव क्षण याद आते हैं तो वो उसके जीवन में बीमारी के तौर पर बाहर निकलते हैं इसलिए बहुत लोग ये समझ नहीं पाते कि बीमारी होने का कारण क्या है और उसका कारण मुख्यतः वो बचपन में उसके साथ हुए वो इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण वो होता है क्योंकि उनको जो बदला गया वो पॉजिटिव वे से नहीं बदला गया नेगेटिव वे से बदला गया उनको खाना नहीं दिया गया उनका तिरस्कार किया गया उनको अपशब्द बोले गए उनके ऊपर गुस्सा किया गया भले अपनों ने किया हो माँ बाप ने किया हो टीचर ने किया हो या उनके कोच ने किया हो तो इसलिए हम उसको नेगेटिव वे से मानते हैं लेकिन आज हम जिस विधि की बात करने वाले हैं जी, जी वो नेगेटिव वे है <coughs> लेकिन इसको हमने कब प्रयोग करना है हु. ये हमारा लास्ट जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा अगर आपके पास कोई तरीका बचा ही नहीं है आपने प्यार को यूज़ कर लिया हर तरीके को यूज़ कर लिया उसको मोटिवेट करने के लिए गिफ्ट भी दे दिए टाइम भी बहुत हो गया दस हुँ, साल, हुँ, हो साल हो गए पंद्रह साल हो गए बीस साल हो गए दो पार्टनर्स रह रहे हैं एक दूसरे को बदल ही नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर इस विधि को आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन कहाँ पर यूज़ करना फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक टीचर है एक टीचर मान लीजिए उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि सारे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका पास होना बहुत ज़रूरी है और आप जो है बड़े प्यार से बच्चों से बात कर रहे हैं और आपने देखा एक ऐसा बच्चा है उसमें वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है भी जैसे मैथ्स की हम बात करते हैं कि एक बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है लेकिन अच्छा होने के बाद भी उसमें बचपन में ये गुण है उसमें लॉजिक इंटेलिजेंस है उसमें वो बुद्धित्व है लेकिन वो फिर भी पढ़ता नहीं है और साल ख़त्म होने को आगे अब एक महीना बचा है एक महीने को एग्ज़ाम है अगर अभी भी उसने 11 महीने वेस्ट कर दी, अभी भी बच्चा नहीं पढ़ेगा तो एक तो बच्चा भी फेल हो जाएगा दूसरा टीचर के ऊपर भी बुरा इंप्रेशन आएगा कि इसने स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं फिर वहाँ टीचर यूज़ करता है इस, इस विधि को उसने पॉजिटिव उससे बात की हर तरीके को यूज़ कर लिया म्यूज़िक को भी क्लास में यूज़ कर लिया डांस के तरीके को भी यूज़ कर लिया खेल की विधि को भी यूज़ कर लिया लेकिन फिर भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा उसके पीछे उसका कारण है कि बच्चा आलसी है वो टाइम नहीं दे रहा है वो समय नहीं दे रहा है उसके पीछे हो सकता है उसको यूट्यूब देखने की आदत हो टीवी देखने की आदत हो या कुछ और उसको बुरी बुरी आदतें हों जिसके कारण उसने समय नहीं दिया वहाँ पर फिर वो टीचर यूज़ करेगा लास्ट तरीका कि अगर मैं ये नहीं करूँगा लेकिन उसके पीछे उसका भाव भाव बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर अगर बच्चे के ऊपर गुस्सा करता है उसको पनिशमेंट देता है ताकि वो पास हो जाए लेकिन पनिशमेंट देने के पीछे या गुस्सा करने के पीछे भाव ये है कि इस बच्चे का कल्याण हो जाए ये पास हो जाए इसके अच्छे नंबर आ जाए या ये क्लास में टॉप कर जाए तब हम इस विधि को यूज़ कर सकते हैं तो इस विधि को तभी हमें जो है वो यूज़ करना चाहिए लेकिन अगर आपने इसको यूज़ भी कर लिया मान लीजिए जो व्यक्ति उसको यूज़ कर रहा है वो तो इस भाव से यूज़ कर रहा है कि मैं ये विधि उस बच्चे के उस व्यक्ति के कल्याण के लिए यूज़ कर रहा हूँ लेकिन उसको तो ये नहीं पता उसके उसने आपसे गुस्से से आपने उससे गुस्से से बात की आपने उसको पनिशमेंट दिया बच्चे के मन में आपके प्रति एक नेगेटिव जो है भाव बैठ जाता है तो उसके जो अवचेतन मन में वो जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया भले उसके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे भले वो पास भी हो जाएगा लेकिन कल को जब वो बड़ा होगा तो अपने टीचर को कभी भी पसंद नहीं करेगा तो उसके मन में टीचर के प्रति वो नेगेटिव भाव रहता है और ये जो नेगेटिव चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं वो बीमारी के रूप में उभरती हैं तो फिर जिस व्यक्ति ने इस विधि को यूज़ किया है जब उसका वो पर्पस पूरा हो गया जैसे मान लीजिए बच्चा क्लास में पास हो गया बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए तो ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक उसके मन में नहीं रहे तो वो जो है जिसने क्योंकि उन्हें अच्छे भाव से किया था इसमें थोड़ा सा एक ईगो क्लैश भी आ जाएगा तो उस बच्चे के पास जाके वो टीचर कह सकता है कि आई एम सॉरी ये जो मैंने विधि अपनाई तो पनिश किया ये मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें नफ़रत करता हूं, तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि बच्चे के मन में ये रहेगा हमेशा सारी ज़िंदगी कि टीचर मुझे पसंद नहीं करता था नफरत नहीं करता था तो आई एम सॉरी अगर वो बोल दे कि बेटा मैंने ये तुम्हारे कल्याण के लिए किया अगर मैं नहीं करता तो तुम भी आगे नहीं बढ़ पाते और मेरी भी तरक्की नहीं हो सकती तो एक शब्द जो आई एम सॉरी का उसने बोल दिया तो वो जो एक शब्द बोला वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में जो एक छवि चली गई थी कि ये तो बुरा है वो निकल जाएगा और उसका टीचर के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड प्यार बन जाएगा और सारी उम्र वो जो उदासी वाले उसके जो क्षण थे वो प्यार में बदल जाएंगे तो इस विधि को अगर हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करना है नंबर वन कि भाई आपने उसके कल्याण के लिए यूज़ करना है नंबर टू यूज़ करने के बाद जब आपको उसका फल मिल जाता है तो आई एम सॉरी बोल करके ताकि उसके अवचेतन मन में जो नेगेटिव बातें चली गईं वो निकल जाएं और आगे जाकर कर के वो बीमारी का रूप ना लें आगे जाकर व्यक्ति में बुरा व्यवहार ना आए वो एक बुरे व्यक्तित्व के रूप में उसकी पहचान ना बने ये करना बहुत ज़रूरी है इस विधि को हमारे माँ बाप भी यूज़ करते हैं इस विधि को कोचिज़ भी यूज़ करते हैं जैसे हमारे इंडियन कल्चर में कहा जाता है कि माँ का जो मार होती ना वो मार नहीं होती लेकिन उसमें प्यार छुपा उसके कार उसका कारण क्यों है क्योंकि मां अगर मारती भी है तो उसके पीछे उसका शुभ भाव है उसका शुभ भाव ये है कि अगर मैं इसको मारूंगी नहीं तो यह सुधरेगा नहीं क्योंकि मां ने सारे तरीके यूज कर लिए लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है जैसे मान लीजिए सारे तरीके यूज़ कर लिए मां ने उसको अच्छा खाना भी खिलाया गिफ्ट लेके भी दिया उससे प्यार से बात भी की लेकिन वो देख रही है कि पिछले पाँच साल से बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और अगर इसमें परिवर्तन नहीं आएगा तो सारी उम्र ही अगर ऐसा ही रहा तो जीवन में असफल हो जाएगा जैसे बच्चे आलसी होते हैं अपना काम नहीं करते हैं लेकिन माँ ने सारे तरीके अपनाए लेकिन कई माएँ ऐसी भी होती हैं वो वो उनको उनके उनको ऐसे शब्द बोलती नहीं है माना कि उनमें कोई बदलाव आता ही नहीं है फिर सारी उम्र बच्चों को वो भुगतना पड़ता है लेकिन माँ अगर इस भाव से यूज़ करती है तो फिर वो पॉजिटिव वे जो है हो सकता है लेकिन हाँ इसको हमेशा फर्स्ट एंड पे यूज़ नहीं करो लेकिन लोगों में क्या हो जाती आदत पड़ जाती है फिर अच्छा मैंने ऐसे शब्द बोले तो ये फट से बदल गया तो इसका मतलब हर समय मुझे यही करना चाहिए ताकि मुझे समय मेरा समय जो है बच जाए लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये आएगी फिर वो आपको भी दुख देगा क्योंकि वो आपकी आदत बन गई कि आप हमेशा ही गुस्से से बोलेंगे अपशब्द बोलेंगे बुरे शब्द बोलेंगे किसी के ऊपर रोब डालेंगे तो आपका जो समाज में व्यक्तित्व बन जाएगा वो बुरा बन जाएगा आपकी जो छवि बन जाएगी बुरी बन जाएगी एक तो छवि आपकी बुरी बन गई फिर आपसे लोग डरेंगे आपके साथ दूसरों के संबंध इतने अच्छे हैं वो तब तक ही आपका काम करेंगे जब तक आप उन उनके ऊपर प्रभाव है आप बॉस हैं तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे दूसरा आपके शरीर के ऊपर भी प्रभाव आएगा दूसरे व्यक्ति के शरीर के ऊपर तो प्रभाव आएगा लेकिन जो आपका वो स्वभाव बन गया गुस्से वाला रोब वाला दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाला वो स्वभाव जब आप लॉन्ग रन में जाएंगे पचास साठ साल तक होंगे तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज़ के रूप में या जिन्हें हमें कहते हैं मनोविज्ञानिक बीमारियों के रूप में बाहर उभरेगा फिर आपको समझ लगेगी कि मैं तो बीमार क्यों क्या कारण था मेरा बीमार होने का वो कारण वही था जो आपकी नेचर थी वो नेचर पहले आपके अंदर थी फिर जब शरीर के ऊपर आती है तो बीमारी के रूप में जो है वो बाहर निकलती है। इसलिए कभी भी इसको फर्स्ट स्टेप के रूप में नहीं यूज़ करना चाहिए लास्ट स्टेप आप कहें कि नाइन्टी तरीके यूज़ कर लिए अब केवल एक बचा अगर नहीं इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ तो बच्चा मर जाएगा या फेल हो जाएगा जैसे फ़ॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ एक कोच था उस कोच ने कि ये जिम्मेवारी थी कि बच्चों को स्विमिंग सिखानी है उसने बहुत सारे बच्चों को सिखा ली लेकिन एक ऐसा बच्चा था जो स्विमिंग सीखता ही नहीं था और कंपटीशन जो है वो बीस दिन के बाद कंपटीशन है उसने सारे तरीके यूज़ कर लिए सारी चीज़ें अपना लीं एक दिन उसने क्या किया बच्चे को पकड़ के स्विमिंग पूल में फेंक दिया क्योंकि वो सीखता ही नहीं था अब वो क्या करता बच्चा हाथ पैर मारता लेकिन उसको ये था कि अगर बच्चा स्विमिंग पूल में गिरेगा प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको जाकर के बचा लूँगा लेकिन कहते हैं कि बच्चे ने जैसे ही हाथ पैर मारने शुरू किए उसने स्विमिंग करना सीख लिया तो ये विधि हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई और चारा नहीं होता है जिसको माँ बाप भी यूज़ करते हैं कोचेज़ भी यूज़ करते हैं और दूसरे भी यूज़ जो हैं वो करते हैं राजेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया प्रैक्टिकल हमारे जीवन में किस तरह से हम लोग जो हैं कहाँ पर ये चीज़ें यूज होती हैं और कैसे इस्तेमाल होता है उसके पीछे का हमारा जो कल्याण की भावना देखा जाता है अगर भाव कल्याण का है बच्चे के प्रति तो माँ का प्यार भी उसमें जो है अच्छा लगता है और बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो बदलाव नहीं ला पाते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या सोचना है किस तरह से क्या और कोई तरीका है या कोई और चीज़ है जैसे कि आजकल एक काउंसलिंग वाला जो चैप्टर है बड़े स्कूलों में शुरू किया है क्योंकि बच्चे को ये जो करियर काउंसिलिंग की बात होती है या स्किल्स की बात होती है बच्चा किस स्कू स्किल्स के अंदर बहुत ही अच्छा है ये पैरामीटर जो है मापदंड दिखाया जा, देखा जाता है बच्चों में और वो एक बढ़िया अच्छा काउंसिलर जो है क्वेश्चंस और फिर उसके स्किल्स को या कुछ ऐसे ड्रामेटिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं ताकि वो बच्चे उसमें उसके गुण समझ में आ जाए उसका स्किल समझ में आ जाए तो वहाँ पर उसको एक्सकल करने के लिए फिर उसको बहुत आसान हो जाएगा अगर बच्चा किस सब्जेक्ट में या किस जगह पर रुचि रख रहा है बच्चा डांस अच्छा करना चाहते हैं डांस में कुछ करना चाहते हैं गाने में कुछ करना चाहते हैं जो हमारे सब्जेक्ट एजुकेशन से थोड़ा अलग भी है आर्टिस्टिक है तो वो भी चीज़ें देखी जाती हैं ताकि बच्चा उसमें अच्छा हो जाए तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज इसके पर भी आप दें <laughs> आपने भी स्किल की बात की तो मैसेज तो हम यही देना चाहेंगे कि माँ बाप को अपने बच्चों की परेज करनी चाहिए और बच्चों को भी माँ बाप की परेज करनी चाहिए ताकि दोनों में आपसी संबंध जो है वो बना रहे बना रहे जैसे आपने बात की कि बच्चों में जो स्किल है अगर वो म्यूज़िक में अच्छा है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उसका टेस्ट करवाएँ और उसको उस फील्ड में प्रोत्साहित करें और प्रोत्साहित करने के लिए हम रोज़ उनको एक या दो लाइने बोलें जैसे नॉर्मली माँ बाप के ये मन में होता है कि लॉजिक हमारा बच्चा मैं इंजीनियर बनाऊँ तो ये भी इंजीनियर बने हाँ। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं उसने कहा नहीं ये सिंगिंग में बहुत अच्छा है, इंजीनियर नहीं बनेगा तो आप फिर उसकी जब आपने उसकी उस क्षमता को समझ लिया आपको पता लग गया कि इसमें ये आ, ये वाली मल्टीपल इंटेलिजेंस है या ये वाला बुद्धित्व है तो रोज उसको आप एक या दो लाइनों में उसकी प्रेस करें बिल्कुल बिल्कुल और उसको सहयोग भी करें जैसे अगर उसने बता दिया तो उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो इंस्ट्रूमेंट लेके आएँ या उसके लिए वो स्थान बना दें ताकि बच्चा वहाँ बैठकर वो गा गा सके भले आपको गाना नहीं आता लेकिन उसके लिए एक स्थान बना दें और उसको रोज़ ऐसी एक दो लाइनें बोलें जिससे वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहता उसको मोटिवेशन मिले भले उसको गिफ्ट नहीं ला के आप अमीर हैं तो भले लेकिन शब्दों के द्वारा बोला गया प्रोत्साहन जो है ये उसके जीवन को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है और बच्चों की जो जिम्मेवारी बनती है कि माँ बाप उनके लिए इतना कर सकते हैं तो उनके गुणों को देख कर के उनको भी अच्छे शब्द बोलें ताकि वो उनको प्रोत्साहन देते रहें और क्योंकि माँ बाप बच्चों को देखकर जीते हैं और बच्चे माँ बाप को देखकर देख जीते हैं है। जब हम एक दूसरे का प्रोत्साहन करेंगे तो वैसे ही नेचुरली परिवार में अच्छा संबंध बनेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा कि जहाँ पर हम लोग संस्कार परिवर्तन विधि टू की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम दूसरों को देखते हुए संस्कारों में परिवर्तन चाहते हैं समझो माँ और बच्चे की बात यहाँ पर हो रही है और एक बच्चा अगर माँ के सपनों से अलग कुछ करना चाहता है तो बाद में बच्चा चेंज नहीं कर पाएगा कोई भी चीज़ आपके इच्छा के अनुसार लेकिन आपके अंदर ये मैचोरिटी है कि आप बड़े हैं तो आपको बच्चे के परिवर्तन को देख आप अपने शब्दों का परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं और बच्चों की खुशी में आप अपनी खुशी को देखें यह सिंपल है लेकिन बच्चे को अपनी खुशी में देखने का चक्कर में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है तो यह ध्यान में रखिए इन्हीं चीजों के साथ फिर आगे बढ़ते हैं और अगले एपिसोड में कुछ इसी तरीके नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे तो अब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो